कन्हैया जी ऐन मैं कमार चका बोल के किला में काम आगो, एक पुरो बुरो होई हो ते तो भैया ये तेरा हाथ होगा आप बता के मैं रूं ना तो क्यों ना रू ये अफसोस है मेरे जब भी कन्हैया जी बोल रहे राजा दिन तो, तो बाड़ो हो होए, दुनिया में इतना तो मरा अच्छा कितना भाई कुल में हो जाए पूछ कपूत बंसना अपनो जानो बेरी कुपण दिए पिता को सदा मानो भस्मा गुरु को बाल को रावण सो बलवान अर्जन बब्राइन का तो मारा सही गुजरा ओ भैया ये जो तीन हा इनका तो मारा मत है क्यों भाई के भस्मा गुरु को बाल को महादेव जी ने बुरी तरह उसी जान उस भाई की महादेव जी की जान को लागू ना हो कभी अगर जो उस पर उकड़ा ना हो तो जान महादेव ये खत्म कर दिए और गौर चाहे अंगड़ा लिया है नवण बीस भूजा दसी इंदिराजा छिड़काव देवे हो है? मौत पार्टी के बांध राखी पौन झाड़ू देवी और बार में जो जोधा में कोई कमी ना है तो भैया जेजा जी मेरा कहना है कि इतना का तो मारा में ही गत है भाई बहुत अच्छा राजा अर्जुन आर हिम्मत बांध तो सब्र करता जब जबी कन्हैया जी बोले कि भाई जा अब इसके लिए सिर के लिए दाग दिया जा दल से बाहर चला जा लग दूर और अपना हाथ से इसके लिए दाग दे दिया जारून का दल के ऊपर किसको आर भगदंत दाना को अब भगदंत दानो बटो जो झो असर बोरो राष्ट्र अब इस दाना के मारे राजा की के आशंक ना पड़े जब भी कन्हैया जी बोलो कि के राजा कैसे पाओ ना पड़ रहा तेरा यह दानो चढ़ आज थे आ जा भग दिया मैं दे जाऊं जा। अब सिरे देखकर कन्हैया जी महाराज चलो जैसे भगदंत दाना के पिए के निकलो कान कन्हे जी भारा है, रहा के जी बहुत पे है। ए मेरे जागो जब खबर कहा चेहरे पिए सुनहै जी आगे भग रो है और ई कन्हैया जी दबाई जा रो है कौन भगदंत दाना सिर हाथ में कन्हैया जी का आगे जार जा रेखे कोई ऋषि तप रो दौल स्वाद उजाड़ में जमीन में टिकली मालक सुलो लग रही तो हो जाए डोडो कन्हे जी महाराज तो कोई बिड़ा के ओटे और ऋषि जो तपरो हो कोई महात्मा यह दाना के सामने आ जाए या दाना ने दिल में सोच के नू कहे कि खोड़ बदले अब तो देख कन्हे जी बन के भगवान हो मेरे आगे और इतना में देख ले महात्मा बढ़ के तपन लग गो गुस्सा में आके या दाना ने ठोकर दिया महात्मा क्यों अब तो कन्हे जी बनकर मेरा आगे भगवान हो इतना में महात्मा बन गो तपन लग गो अरिया ने पलक ऊपर कुकरी करी मालक सुलो लगी महात्मा की अरिया ने गुस्सा में शराब हसम दाना और हो दाना में दुखा उठा, क्योंकि तो महात्मा की दुआ और हो दाना में दीग फूटी, <coughs> इतना ही में एक बिड़ा के वोट लिख के सिरे लेके और नोक ने उस सिर में पटक दियो कहले भाई तू चौलू भी सिर के साथ या दाना के साथ सिर चौलूबी दाग लगे हुए दाग दाग दे के और दाना है मरवा के और ई है ट्रो कहा है अपना अपना ही राजा जन्य दिल में सोची कि वो भाई एम न कुमार मारोगे तुम मेरो मारोग बबरा बाण मारोगे तुम मेरो मारो को, मारो तो मेरो मारो को। भाई को ना नार या भी कुछ और वैसे देखे तो ये, ये है एक कुटुम है वो ताऊ को है न काका को ना अभी कुछ ना बिगड़ो भंडवाड़ा को अगर जो अब भी हमारे सलूक हो जावे तो यार जे या को दल तो हमारो कुटुंब हमारो दलमरगो तो हमारो कुटुंब अब ऐसे सोच विचारी कर रोई कौन कौन था को महाभारती और याने लिख के कागज कौन को दियो दादा याने कागज़ भी दादा बहुत मेरी रामकृष्ण है राम राम बंचना है और दादा जे तो समझा तो ले और दादा हो जाए कैसे भाई दादा भीकम रावर जक सुनो हमारी कुल, कुल छत्तर के बीच तंबर शिकरा भारी मोर करू मैदान पृथ्वी देखे सारी दादा भिकम गुरु धरू नुटम कटा हो जाए गो दादा ही कुड़मे हुए गो अभी ओ दादा वहा भाई को अभी ना कुछ भी भाई दादा ले अगर जे अब भी हमारे सलूक हो जावे जे ऊ मर गो तो हम मरगा हम मर तो उमर गो भाई दादा कंवर मारोगो तो मेरो मारोगो बब्रा भाण मारोग तो मेरो मारोगो और भाई दादाजी अब भी समझ जावे अब भी अपना घर को बगत चले तब तो ये आधा राजे ऊ कर लिया आधा राजे में कर लो अब भी समझा देना। बास यानी जाके कागज हो जाओ बचो कौन के पे भीम के भीकम कागज को पैर दे तो उसके क्या घुस्सो के जो बराठ का जंग में भांडी तोड़ी बात कौन ने राजा काज देखो कौन के लिए राजा जन के लिए भीकम का तू बाड़ो मता कर खा लो मैं भीकम बलब खून को सदा पिसा में बल्ल हल्ला हजार करूं दल में बल फटन की छाती रक्तन खाल बहादुर कर दूंगा कुल छतर में छत्मे की तो सिकल सिकंदी तीन से झेरे में देखूंगा दल के बीच और आज जन क्या सलूक करने को आयो है तेरी बात याद नहीं है क्या मेरे भूल मेरी जिंदगी खराब कर दी <coughs> बैराज में अगर जे मेरी भांजे नहीं तोड़तो, तो आज मेरे ये दिर दिर सा नहीं होती और तू मुझे मुझसे सलूक करवाना चाहता है और मेरे सामने आयो दुश्मन आखिर दुनिया में कहावत है कि सत्य वर साहब जैसे या नहीं जोश दिखा लो कौन को, राज को राजा अर्जुन को निगरभ राजा को था को महाभारती हाथ जोड़ते हमें घाट लेते दादा ये मुंह पे इतना जोर खटावे तेरह ओ दादा मैं तो एक बहुत गरीब बहुत नहा बहुत गरीब आदमी दादा भी कम गुरु दरू नीन तेरो दल को झलसे नहीं दादा मैं तेरा पढ़ ली पाप का देव ने लग जार जार। रे दादा मुंह पर तेरों और झिले आधी नहीं वो चीज अपना आप आ तो जहां तहां दूसरा खा जा आखिर बुजरक हो को और या के दया बैठी कान के दादा बेटा अर्जन ये तो तेरी सिफती है भाई गुरकी सेवा गौर है गुरबिन किसी परी गुरकी सेवा गौर है गुरबिन किसी परी गुर भी कम की दुआ सुपंडारी जी जा बेटा ये मेरी आत्मान की दुआ है और ये मेरा आशीर्वाद है जीत रहेगी त्योहारी दुनिया में जाओ अब बुजुर्ग की दुआ निकल गया आत्मान जा बेटा चार कितना भी तम से कोई भीड़ मरे कितना भी कोई दलवारा हुए नगर चारा आगे कोई बाज नहीं पाएगा जीत त्योहारी रहे जैसे या ये आशीर्वाद दियो और फिर या का पांव पकड़ो दादा इत एक मेहरबान हो गए तो कुछ और कौन के थे राजा दादा दादा भी नहीं दादा मैं तेरे पावे लग, तो दादा। हो दादा, मेहरबान गए तो कुछ और भी हो और भी और फिर दया कौन के दादा भीकम के आखिर बुजुर्ग को दादो इनको हो बेटा जा मेरा आशीर्वाद है कहा भाई गुरु की सेवा गौर है मोमन यही सुहाय को का शुरू कहूं मरोगा बेटा तुम हथियार चाहे तुम पे कोई कितना बाण हथियार चला ले मगर हथियार नहीं मरोगा फट इसके लिए आशीर्वाद ये भी दे दिया है। कौन ने हा राजार्जन के लिए दादा भैया तो ये बातचीत हो रही और अपने बैठा बैठा ये बातचीत कर रहा जब जबी कन्हैया जी बोलो कि भीम क्या भैया अच्छो के तो भाई हमारे चेत तो रामा कृष्णा है हम तो जा रहा है भैया क्यों के बस भैया हम तो पहले ही जान रहा अगर भैया अपना जलेर कुले मिलते देर ना लगे देख हमने तो भैया अपनों में बताऊं वो भी बिगाड़ लियो जाने भगवान के वहां हमारो काई हाल, काई हाल ना गो इनका वहां में आके और हमने तो भैया देखवा देखो बब्रहण को सिर भी उतार ली दुनिया की भलाई बुराई में घेर रहा है वो कर रहा है और देख चिरो भाई मारते खा बखो राज जार जार। हजार हाथी को जोर बतावे और देख भीकम का क्या चेतावन में पड़ो है को, कोई लाद दे रो है कोई कुछ करो देख लखा के देख जबी भी कह के, के तो भाई राजा कन्हैया जी अब एक बात बता कहा कि मेरे तजा में कोई गलती है ही नहीं तमी किशन शक्ति को हो बडाडू ही चल रहा है इनकी बिना गया कैसे लड़ू तो मेरा जन्म छत्री जा बता कि आज तक मैंने इनके बगैर हुक्म कोई कदम नहीं रखा नहीं उठाया यार मैं तो भाई अपना आपस हूं तू अभी बड़ो ही समझू कन्हैया भैया जैसो राजा डोहिटल है जैसो राजा है ऐसे ही मैं तुम मान के चल भैया तू आज्ञा दे दे कर दो भैया माने को मेरी बात क्या हो मानूंगो और हो जाने हुक्म दियो कान को के भाई जा ज्ञा दीनी किशन ने सुन कोता का बड़बंड जर्जो धन का दल को एक बरतू कर देखें दे चल हुकम और भीम खड़ा हो जाओ और यार तार हाथ में दी का भीम नहीं अरे चलो भाई भीम गुसे हो गयो हाथ में तार फिराई नौ छो हण दल ढला खबर भी कम जाकर पहुंचो दल में करे मार ही मार मारो सिकरण जो झाका लिया वो है सी से उतार कैरून को केरून को छोटे छोटे भाई उतार के जाए पहल का ही बात और हो दादा भिकम फिर जजोद पे दुहाई पड़ी और आप फरियाद पड़ी फरियाद दादा भीकम की फरियाद दादा भीकम की क्या हुआ रह के हुए चेरी इसते राजा अर्जन ने तुम खिलके लगा रखा हो ही तुम सुस् कर रो है बतवा रो है और हूँ भी झा मारो कहेंच के अरे हाद भिकम गुआ अरे अब भी कम ने बाण दियो कांड में राजा जन्म नहीं तो तो होई, हो रण दिया दोनों सात काटा खून के गंग तमाम सही गो इसको कौन, कौन? को राजा जन छोड़े राण दिए जन की छाणी काटा दोनों सात खून कर दी पान, जोधा जोजो खेत में ना बचना क्या आप आपकू हो गया जान हु ऐसा बाढ़ छोड़ा भेकम ने ऐसा बाढ़ दिया तमाम सरी छान रोया को, को राजा को नहीं तो वैसे मालूम कौने पड़ी आ पड़ी में राजा तो काम आ लियो और दादा भी कम ने लिया अरिया ने कौता माता याद करे कर माता याद करके बजर की जिये डाल के अरिया ने ज्ञान कान को राजा जन भाई करू मैं कौता माता जात दिए बजर की डारी करूं मैं कौता माता जात की डारू कौन बड़े भगदंत खड़क सुशी सतारू कौन बड़े भगदंत खड़क सुशी सुतारू जाकर पहुंचो दल में करे मार हिमार मार मारो शिकरण जो झावा का लेगो है सी उठता हट हाँ। पद्धि पे पटक के आ राजा दल अपना होदा में ला तो है हाँ जब देखे तो खर घाव इसका शरीर में भाव कर कौन कान राजा का। जर्र बेधता इलाज हो तो इसकोरासा हुए पड़ो राज पड़ो बात बहुत बुरी ठीक है।, है इतना ही मिसा दिन छिप तो है जंग समाप्त तो तो शाम के वक्त जब जंग समाप्त हो जाए तमाम जोध आठ आठ लग जावे जब ये अपने तफरी करता घोम तटवट पहरा जरूर रहे फट के भूते सर दानु और एक भीम लड़ को लड़को हबल बच्चा हो ग्यारह बारह साल और एक सांप राजा राव ग्राड को अंतर ये तीनों का तीनू और साहब शाम के वक्त घूमता डूट रहा अभी भीव को लड़को हबलीबीन के साथ जैसे एक दाना की पहरा हो जाने दल के ओर पास चौकी तो लग रही उसकी पहरा जैसे के पिए के निकला यानी दबा के लिया हुआ दाना ने वे तो हज हाँ जान ज्वान श्याण वैसे तो गया भाग फटी बच्चा पड़े हो ग्यारह बारह साल को उसकी हबल पकड़ दिए कौन है ने हाँ पकड़ के कहा ले वो जब कहा मरा देखो तो ये कौन है उन्होंने कहा यार ये तो मेरा भतीजा है ये तो मेरा भाई के लड़का है भी उनका हबल उन्होंने कहा तो अब छोड़ दो यार है तो मेरा भतीजा मगर अब तो सारा दुश्मन है दुश्मन फट पकड़ के और हबल को जिंदा को सो रुमाल में बांध के बांध के रोजे चढ़ा के जहां राजा जन को सिर दियो जाने राजा अर्जन अपने होदा में बैठो और ये रुमाल और सिर या के आगे बो भीम नुकुल सह ये तनक डोढ़ा सा बैठा और या ने सिर खोलो रुमाल में से देखे तो हवल कर जब भीम भी बोलो के भाई, भाई। राजा अर्जन सुना के ठहरो के बाद मरना मारना की वैसी टाइम आवे जब तबाय तो हम आगे सारू और जब कोई खाना पीना की चीज आवे जब राजा अर्जुन ना दिए हमारी मार रू अब जाने या रूमाल में बंद के क्या चीज आइए क्या चीज ना आइए जो आप या खा रो कौन सुन जाए राजा की धार लें भाई मेरे अगला सुखा बीते आ जाओ पांच भाई खाएगा आओ पांच भाई उठ के गया जो देखे तो हबल कुछ और एक चिट्ठी और लिखी पड़ी और याने घड़ी खोल के और इसने चिट्ठी बांधी कौन ने राजा अर्जुन भाई जरा सिंध जाने नहीं तेरी जुबन फौज भग जा अपना तोहफा हबल को अर्जन तू डी जैसी चढ़ा डाट तेरा हबल जो झाको तेरे हेड़ को लड़को गुस्सा के मारे उस सास पेट में ना समाया जाओ को भीड़ कागज लिखाड़ो कागज बांट लीजल तब धीरे बावन लाख कुरदारी कान धरूंगा हबल के साथ दिन देव लाख दले हबल के साथ नहीं दूं धरूं तब मौसू भी, भी कौन कहे मगर क्या करूं अब तो जंग समाप्त होगा रात होगी दिन निकल जाते खैर गुस्सा में जैसे तैसे अरिया ने रात काटीम ने रात काट के आ रही खड़ो हो जाओ हुआ कौता माता याद करके दिए बजर की डार के अरिया ने हल्ला करता का भीम भाई करूं मैं कौता माता याद ये बजर की डारू कौन बड़े भगद शी खड़क सुष उतारो शीश काट के लिए गये खड़ो कर्ण मुड़सा दीनी सांग संभाल के लिनो दंत शीश काट के लिए गयोजा हो खड़ो कर्ण मुसा और कर्ण के पे के निकलो का भी जो दिया निकल जाती जा जा। क्यों कहा बात है? अरे के बात बात कुछ भी ना निकल जा जा भाई जा मगर अब तो मैं दे छुट्टी तुझे छुट्टी जरूर निकल जाऊँ मगर आज बताना यहाँ का अच्छा तुझे मालूम है पहरा करण का है ये चौकी मेरी है यहाँ भे बोले क्या छो आप तो जोर जो जो बड़गो का वो बात भूल गो का तू? कौन सा मारो हो बेराठ में अब की बड़े पहाड़ राजा अर्जन ने तो तो करो लोगों को सुराकी दोनों भूजा उपार वन तो टोटोई करके छोड़ दियो ऐ पर दोनों भुजाने बचपचना पालो तो मौसम भीम कौन कहेगो? अरे क्या जा भाग जाया तो। कन्हे जी बोलो के भीम के क्या वाली कोई बात करके जब कन्हे जी कहता रहे नुकल हा के तुम चेर दे कैसे भाई वगेगा भेमा वे गया दल उतरगा पार आज्ञा तोलू हो चुकी अब के है निकल के हारी बार हारे भाई नुकल जोध्या अब तेरी बार चल हर साल हो निकल के लिए हो गए भाई नुकल गुस्से हो गयो हाथ में सेनी हार गयो दल के बीच मस्तक में देनी पांचों पंडुआ उनको वाकों ताको जोर दीनी जरा सिंध की टेंट में निकल गई निकलगी जा मगर जरा सिंध के मुकाबले जियोध्या कहा नीम नुकल कोई सो बिना हो ये तो एक बहुत राक्ष बड़ो जोध जरा सिंह बस मैंने दी तो आप जानते से अच्छा थे कारगर बिना हुई गिरो बिना राशिंदा रास जंग दूसरे दिन तीसरे दिन समाप्त हो गया जब जाके है नी जंग समाप्त हुयो जब दादा भिकम ने सोची क्या किरपणी जुम्बेदार थी गुरुद्रो न कहा के जीरो अभी एक काम करो ऐसो ही तो बब्रहण मारोगे बासोई है ना कमर चक्का मई कर किला आ गो भीड़ के एक लड़को हो वो भी काम आ वो भी मार के और आप भी जंग में घायल हुए पड़ो राज अब इस वक्त बात तक घबराया पड़ा है अब उसके लिए कागज लिख के दे दियो अब दिन निकलते निकलते जरा सिंधानों बोल सागोचेरे हो अगर ये अर्जन अब भी कुछ भला चाहे सलूक चाहे तो हाथ जोड़ क्या मिले पीछे हमारा बस की बात नहीं दिन निकलते निकलते जरा सिंधान देते इन कागज लिखो कागज लिख के आर सेंट के बांध के बांध के चढ़ा के इनने से कहां नार बचती है राजा अर्जन का हो जा भाई भीकम ने कागज लिखो याकू लीजिए सोच दादा भीकम करू दरू ना तो पे जरा सिंधु मन रोस के तो अर्जुन हाथ जोड़ के आ मिले पीछे तू हमें दिए ना दो दोन के तो हाथ जोड़ के मोहन घात लेके दिन निकलते निकलते आमित मिले पकड़ ले जर जोज का और ने दिन निकलते निकलते जरा सिंधार बोल सागो फिर हमारा बस की बात नहीं कदी पीछे ये चाहे के बाय भाई वो सुने कागज कौन ने राजा ने कागज को पैड जनी फाड़ देने कान कौता को महाभार देने जो घाव में टांका लग रहा जोश के गुस्सा के हमारे प्राक प्राग टाका तोड़ जा जारी हो जाए घाव में जोश में गुस्सा में और याने कान ने का या ने अपनी ओर सुख कान महाभारत किया भाई मेरा तन में में हुए सहारो जनजो गम खाओ दल देखोगो भारो छोड़ भगो बेरात खेत में पड़ो नगारो कर्ण हाथ टोंटो फिरे तिरो भीकम भांडी तोड़ कर्ण हाथ टोंटो फिरे तिरो भीकम भांडी तोड़ तो जर जो धन भागे सरे देखूंगो धेरे तेरा जरा सिंध का जोड़ दिन निकल दे तू समझ लो कि जंग में घायल हुए पड़ो है जो तो कोई घायल ना हो पहले हो वैसो शीशा की जात जादू दिन निकल जाने सिरा के खा और तेरा भेद जरा सिंध भेज दी जाओ दरपना रहू जरा सिंध को भेज दे मतन लगावे देवन लाख के अकबर लाडूंगो झोल बखे कभी बाउंडा की झोल ना बखेरी दिन निकलते निकलते तब तो मुझसे भी अर्जन कौन क्या है भेद दे दर्शन दे अगर जो मूर्सा को मेरे ऊपर तो बंद मत करे बड़ दे दर्शन देखो साहब ही तो ये बात आ रेल निकलो हता को महाभारत अर्जन खड़ा हो तो है कौन माता को याद करता तो है मालकु दुआ करता है और ई भजन भाव पे बैठो कौन राजा जैसे भजन भाव पे बैठो और हम हो मालक्ष दुआ लगा ओडी में सुमरो करू मेर जनाधी ओड़ी में सुमरो करू मेर जनाधी दाना भी दर्पण लगा मालक ने कर दी है मो खड़ा होकर याने करी भाई तू तू तू ही ही ही तेरी तेरी पना में दिए को शेर पर्वत रहा तुही तुही, तुही, तुही, तुही हरदम ही तेरा भेद अपार ये छत्तर भारत में मढा यार अब इन्हें तो ही दगावे गो पार है परमेशरा आप ये कुल का जो भारत है अब इन्हें तत्व तो ही पार करेगा आर हों जरा सुध्या हो जम जबी राजा जन अपना दिल में बोलो बोलोगे भाई इना माने गो जो ण ज्यादा तिल तिल कर रहे तो पहले ही आईया हाथ के बाढ़ लघु अर्जन के ला रहे अर्जन करे विचारे कुरुखेतन के बीच कण को काल पुकारे जोधा जोजा खेत में लेकर माली ही साम संभाल पड़ो जा याने कर्ण के सांग दी एक में हुए चोटी ले कर्ण जो को जो कि अपनी देव होम के स्वी सुनना जावे और करीमो तदन के लिए बांटे हो सदा सदाबर तकसीम करो इसको मार तो हट साप कर्ण को मार के अरे जरासीन दानो मूल सा राजा के ऊपर कर्ण पे कु राजा जनपे भाई जरा सिंध भी चढ़ो गगनमर उठाई दबकन लग देव सिंध की फिरी दुहाई कुरुक्षेतन के बीच खून की गंग बहाई बारे दूड़ी दल खड़ा धरती लहजा खाया हूँ जरा सिंध के बाहर ने जोधा जाद ना बिन मारा मर जा और जारा सिंध के दी हाथल कौन है राजा जन जरा सिंध को मारता तो है जो काबिल काबिन नाम नामी, नामी जोध्या खत्म कर दिया खुदा पेख लाखी छोड़ रहा है। जादना एक एक सेंटी, लाख लाख ने ने वे पांचों पंडुआ उनकी सभी भरे है साख कोई कोई शांधे लाख लाख लाख आदमी बोलती हुई कौन की राजा साहब की तो ये बात हो रही जब कौन कहे क्या राजा अर्जुन कन्हैया जी हां भाई क्या बता आप क्या करें क्या भाई करे क्या करे लाख राख राख आदमी के जैसे सेंट निकल रही पूरा खेत पड़ रो और जो ये मलकुल मौत है और ईसाब चौथा समान जाके और मालक पे जा रही दाना पे दाना खिपा दाना खिपका लख हजार जोधा पे जोधा खिपा दाना खिपका लख हजार पैदा दर पे नबी खामल का मौत पुकारी है जा हे महाराज क्या करें किस तरह रू कब्ज करें क्यों आजी के महाराज क्या जा ये हाल अच्छा ये बात है तो ये बात और जब जबी राजा बोले के राज यार दर्जोद का इनको या शेर चुन के आडी दुनिया नौकरे मारे अब यार एक काम कर भैया तू भी बाण हाथ में ले ले तो तू मर या मैं मरू या बिचारी आडी दुनिया क्यों मारे अब मेरे तेरे दो दो हाथ हो रहे और अब इन्हें दोनों ने बाण हाथ में लिया कौन ने राधा ने दर्जोद चढ़ो जो भोला ना चढ़ी सिंगा राम लक्ष्मी चढ़े चढ़े किस उतारी चढ़ो सत्सुमा राव चढ़ो भूते नुकल जीत सह देव बेद को बड़ो मानो इतु तो अर्जन चढ़ो इत चढ़ो जोध जिनका सीना सियाई में रंगा नबी खा उनका कैसे मिटेगा विरोध के जिनका दिल बिगड़गा जिनका सीना सियाई में रंगा उनका विरोध जिंदगी में नहीं कभी भी नहीं मिट सकता आप साहब इनके जंग हो जाओ जैसे राजा बाण ने कड़कारो आ तीन तीन जखन में बाण के मारे भोचाल मच रहा जमीन में झेरा पड़ रहा और हों इसका तड़वा पड़ा कर्ण का जल का भगड़ जब या के बराबर कौन भगरो भगरोदार कृपा हाँ महाराज के सब महाराज है बचा। बचा तो। के बड़ी छोड़ना में में अबोझू मेरे सिर पड़े मेरा बस को बचा तू तो कहे तेरा बचाने गे मगर मुह भी मेरी आसना है। कैसे कोप चढ़े जल भी कम के कृपा ने जूम को बेद दिखाई के कृपा खेतन में जन के काल किसे नहीं आई सोच करे कृपा मन में जब शीश की आस नहीं धर पे जन के बाहन चाहेंगे में बिजली कड़के कम रह दरु ना कृपा रहन जो तेने ये दल खोदा है कैरवा ना सी बैठ गर्म की गोद एक कमखत मकद लाख दल थोड़ा सा ना हो गए ऐप गर्म अरमानता शुभ करके तेना तमाम और दल खो दिया और बर्बाद कर दिया हा कौ कौता को महाभारतीय बाण कड़कारो है राज्य हो रहा चेत सुधी सम्मत क्याण में से थावर को बार कुल छत्तर सुन अभी खामल का हूं मोत रही है मनहार है मालक बताइए कहां तक रू कबज करूं और मैं तो रू कबज कर, करती करती हार हाँ। अच्छा होने हाँ। के तो अच्छा जाओ अब मैं कतली बरसाता और हो हाँ साहब मालक को हुक्म हु और अब कतली ही जाओ बरस गैस मानस हुक्म रब को हुयो जब वे बरसी कतली हाथ पांव का तू स्टेट जानन की बिजली हर हाब कतली शुरू हुई पहले तो बारो सुई पीछे बरसी लोड लोड कहते कतली पहले तो बारो सुई पीछे बरसी आवत देखी आरजोत ने कुमार का वहा में जा भक्के को है जो कुमार का अभाव एक खदना में जाके लोट दो हूँ जहां इनके कुर्खेत हो रहा जंग हो रहो। वहां टटीर ने पांच अंडा रख रखा उन अंडान के मारे मालक के आरे और को एक घंटा उतर ऊपर से उन अंडान के लिए कन्हैया जी महाराज जादू उतार राज और वहां ने वो घंटाड़ उतर दो देखो पकड़ के हाथ दे दे धक्का और पांच पंडू अंडान के पिए व घंटाड़ा के नीचे कर दिया छठो तो आप चेव चेव। अब हुआ कथलिन की बरसना की मयाद ही माया एक पहर की सवा पहर की इतने तक खूब हुए बरस हो बरस के आर घंटारो ऊपर को चढ़ो जे देखे तो बावन लाख दल तमाम कैरून को आर जो कुछ दल पंडून को तमाम दल सब काम आगे सर और इसी बीच जबी कन्हैया जी राजा बोलो बोलोगे कन्हैया जी क्या जी जाए अब हमारी जीत है देश का मुल्क कमा लेंगे चल अब खेत झाड़ेगा खेत झाड़ेगा क्या ईबल रहे के राजा अर्जुन का मारो यार कदी खेत तुमने झाड़ो बेका आज झाड़ लगा तुमसे खेत ना झाड़े के हमसे खेत ना झड़े तुमसे खेत नहीं झड़े तैयार तो कर हम सुख खेत ना झड़ो दुनिया में का अब हमारे चेहरे मंडे नो अरे राजा जन बसी तो तम भी नुकस जो तुम सुचे कह दिए और जो तुमसे दब जावे अपनी गरीबी दिखाए ज्यादा हा हाँ भी हो जाओ तुम ले चल द भी बी से कैसे खेत झाड़े तू पकड़ के राजा जन दिया जाओ कौन कन्हैया जी अब जैसे यहां ले जा रहा हूं अब भीने भीने के पीछे पीछे चल दियो जे देखे तो कुम्हार का खदा में और औंध पड़ो, उनकू खेतन से दूर बाहर ओंध पढ़ो दर्जोदे बता तून करो खेत झाड़ेगा कैसे खेत झाड़े कौन ही पड़ो जो ओंध लखार देखे थे दर्जोत राजा जन ने कान पकड़ के भाई कहने तू सच बिल्कुल मान देते भाई ना झाड़ोगे जैसे राजा जन ने अलू बाण कान को जरजोत भाई बैठो जा समर अब समेत झाड़ू जैसे बाण वो जो और जब ही घास लेके मुंह में चिड़ लेके के, के राजार्जुन में तेरी गाय के? के तीन में गाय के, के जा सारा गाय बन गो तो बड़ी अब नियम तो ना आज मैं गाय पे हथियार उठाऊ गाय पे तब भी हथियार ना देवरा के राजाजुन कहा करे अरे आज गाय बन को धेरे मिटदार बने को अरे के ना गाय बन को तो भाई मैं तो हथियार ना उठा के तो ना उठा तो तू मान जा मैं तो ना मान और ने हाथ रंग कान के जर्जोत के याने हाथ दी अब बता जर्जोत के मुकाबले योद्या के हाथ और सु बने भी कहा है वाको जबी कन्हैया जी बोलो के राजा अर्जन अब चहारी जो सो गडियु टूटी अब जब भीम वार कर दो तू तो कहां बच गो अब तू या मार जब खेत को। और जब याने या हाथ और दिए कौन के जरजोत के राजा जन कोता माता याद कर या लियो हाथ में बाण दीनी साम संभाल के जादना याने जोत लियो है मान हार जरजोत कुमार तो। कौन राजा अर्जुन यही बोलो कि कन्हैया जी ऐसा करो आप कन्हैया जी बोलो कि राजा द्वारका जी, जी, राज जी गुजाओ और जो मेरी सहस गोपनीय मैं अभी शेर करने के लिए जाऊं। कि भाई अच्छा जाऊंगा मैं। गोपनी ने लिख और द्वारका जी को तो हो जाए कौन राजा जैसे चलो जा रहो, उजाड़ में भीड़ मिल जाते हैं इसको राज को भाई छल चल चले ना बल चले गुरज चले ना बाण छल चल चले ना बल चले गुरद चले ना बाण जो रट राखी भगवान ने वही पहुंची है आन। आ। आदन ने इसको मुकाबला करो कान को राज को तो वही बाण वही यरजान, वही भुजा ऐ पर भेल चपरा इसकी छाती पर चढ़ा जाऊ में पर साहब बोद सा बिना यासू दर्प और अब भील अन्य गो अपनी ड्यूटी आप पर सराजा देते छल चल चले ना बल चले गुरु चलेना बाण समय करे नर क्या करे समय भूत बलवान जाना भीजन लूटी गोपनीय वही अर्जन वही बाण आ ये लूटता है इसको भील इन करके आ रही आन राजा जाए गद्दी पर बैठो ने जोर को कोई रहो ने कोई जोर को बरजन या रहो आर मालक मक्खी पैदा कर देता है माँ का जवाना में ही नहीं बाू छठी दर होता धर्म दल धर्क कहा कुलती हो जाती है हिमालय के पर्वत को हिमालय पर्वत में जाके और साफ हिमालय गल जाता है गद्दी पे बैठो देखे तो बारे बारे कोर्स की उजाड़ मालूम पड़े नहीं कोई जोर को देने रहो नहीं कोई बर्जनी रहो कि भैया वैसे मरण भी अच्छा पंडू छठी था तमाम जाके गल जाते राजा राज, पर्जा की उम्र कोते सुनने वाले के ज्यादा। बात पूरी होते सार के कल खरसता बरसगा बीत आज हा नबी खां जिनकी जगह करे